महाभारत आश्रम वासिक पर्व सप्तशोध्याय कुंती का पांडवों को उनके अनुरोध का उत्तर कुंतीवाचन एवेतन महाबाहो यथावधि पांडव कृतमुद्धर्षण पूर्व मयावहसी नृपा कुंती बोली महाबाहु पांडुनंदन तुम जैसा कहते हो वही ठीक है राजाओं पूर्व काल में तुम नाना प्रकार के कष्ट हो गए थे, मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहूतानां कृतमुद्धुएाराज्य चीन लिया सुख स भ्रष्टुरे बन्धु बान्धव तु तिरस्कार मे युद्ध के लि उत्साह प्रदान का था कथम पांडोन्न्येत संतति पुरुष सभा यश्च्येतम कृतम श्रेष्ठ पुरुषों में चाहती थी कि पांडु की संत संतान किसी तरह नष्ट न हो और तुम्हारे यश का भी नाश न होने पाए इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया था यूज इंद्र समे देवतुल्य पर्रमा परेशा मुख प्रेक्षा स्थित तत्कृत मह तुम सब लोग इंद्र के समान शक्तिशाली और देवताओं के तुल्य पराक्रमी होकर जीविका के लिए दूसरों का मुँह न देखो इसलिए मैंने वह सब किया था कथम धर्मभता श्रेष्ठो राजा ओं वास्बूपम पुनर्वन ए न दुखी श्या चौधर्षण कृतम तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली राजा होकर पुनः वनवास का कष्ट न भोगो इसी उद्देश्य से मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया था ुसम्राण ख्यात विक्रम पौरुषा नाजं भीमोचयम गच्छेदि चोदर्षण कृत मैं दस हजार हाथियों के समान बलशाली और विख्यात बलपराक्रम से सम्पन्न भीमसेन पराजय को न प्राप्त हो इसीलिए मैंने युद्ध के हेतु साह दिलाया थामसेनाथा यजयो नवशी देता चौद्धर्षण कृतम भीमसेन के छोटे भाई ये इंद्रतुल्य पराक्रमी विजयशील अर्जुन शिथिल होकर न बैठ जाए इसीलिए मैंने उत्साह दिलाया था नकुल सहदेव चथे मुरुवर वर्तिनऊ सुधा कथम न से देहताम नीतीचोदर्शनम कृतम गुरजनों की आज्ञा के पालन में लगे रहने वाले ये दोनों भाई नकुल और सहदेव भूख का कष्ट न उठावे इसके लिए मैंने तुम्हें उत्साह दिलाया था इं च ब्रृह श्या तथा लोचना वृथा सभा तले क्लिष्टा माँ भूदिच तत्कृत यह ऊचे कद वाली श्याम वर्णा लोचना मेरी बहू भरी सभा में पुनः व्यर्थ अपमानित होने का कष्ट न भोगे इसी उद्देश्य से मैंने वह सब किया था प्रेक्षता में वो भीमि तथा दूत तदित मह्यम पर मृदम भीमसेन तुम सब लोगों के देखते देखते केले के पत्ते की तरह कापती हुए जुए मे हारी गयी रजसूला और निर्दोष अंग वाली द्रौपदी को दुस्शासन ने मूर्खतावश जब दासी की भांति घसीटा था तभी मुझे मालूम हो गया था कि अब इस कुल का पराभव होकर ही रहेगा निषन्ना तदामबी सदय साद नाथ मिक्षती भलपद कुर्री मेरे ससुर आदि समस्त कौरव चुपचाप बैठे थे और द्रौपदी अपने लिए रक्षक चाहती हुई भगवान को पुकार पुकार कर कुर्री की भांति भिलाप कर रही थी केशपक्षे परमृष्टा पापेना हत बुद्धिना यदा दुस्साहसन ही नयी सा तदा मुहैयाम्य हम नृपा युषम्त्जो वृविध्यथ मयाँ शुद्धर्षण कृत तदान विदुलावाक्यपुत्र राजाओं जिसकी बुद्धि मारी गई थी उस पापी दुस्साहसन ने जब मेरी इस बहु का केश पकड़कर खींचा था तभी मैं दुख से मोहित हो गई थी यही कारण था कि उस समय विजुला के वचनों द्वारा मैंने तुम्हारे तेज की वृद्धि के लिए उत्साहवर्धन किया था पुत्रों इस बात को अच्छी तरह समझ लो कथम न राजवंशोज प्राप्य सुतान मम पांडोरी मैया पुत्रा तस्मा मेरे और पांडु के पुत्रों तक पहुँच कर यह राजवंश किसी तरह नष्ट न हो जाए इसीलिए मैंने तुम्हारे उत्साह की वृद्धि की थी नातस्य तस् पुत्राह पौत्रावाहम छतवंश्य पार्थिव लभंते सुकृतान लोकान जस्मा वंश प्रणश्यति राजन जिसका वंश नष्ट हो जाता है उस कुल के पुत्र या पौत्र कभी पुण्यलोक नहीं पाते क्योंकि उस वंश का तो नाश ही हो जाता है भुक्त राज्य फलम पुत्राम भर्तुर्मे विपुल पुरा महादान दत्ता ने पीता सोमो यथा विधि पुत्रों मैंने पूर्व काल में अपने स्वामी महाराज पांडु के विशाल राज्य का सुख भोग लिया है बड़े बड़े दान दिए हैं और यज्ञ में विधिपूर्वक सोमपान भी किया है नाहमात्मा फलार्थम वै वासुदेव विदुलाया प्रलापैस्त पालनाथम चत्कृतम मैंने अपने लाभ के लिए कृष्ण को प्रेरित नहीं किया था विदुला के वचन सुनकर जो उनके द्वारा तुम्हारे पास संदेश भेजा था वह सब तुम लोगों की रक्षा के उद्देश्य से ही किया था नम राज्य फलम पुत्रा कामए पुत्र निर्जित पतिलोकान् हम पुण्यान कामए तब विभो पुत्रो मैं पुत्र के जीते हुए राज्य का फल भोगना नहीं चाहती प्रभो मैं तपस्या द्वारा पुण्य में पतिलोक में जाने की कामना रखती हूँ श्श्रुष्व श्रू कृत्वा शुश्रू श्याम वनवासिनो तपसा शोष्या चिक युधिष्ठिर इन इ साथ ससुर की सेवा करके द्वारा इस शरीर को सुखा डलङ्गी निवर्त कुरुश्रेष्ठनादि भी स धर्मतां बुद्धि मधस्तु मधस्तु च कुरुश्रेष्ठ तु तीमसेन आदि के सा लोट जा ती बुद्धि धर्म मे लगिरे और ता हृदय विशाल अर्थात अत्यंत उदार हो ये श्री महाभारते आश्रम वार्षिक आश्रमवास परमड़ि कुंतीवाक्य ही सप्तशोध्याय कुंती इस प्रकार से महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में कुंती का वाक्य विषयक सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ